आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधु सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट आज के शो में हमारे साथ हैं अमित कक्कर जी और साथ ही साथ अशु गुप्ता जी जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट प्रोफेशनल से जुड़े हुए हैं तो आइए उनसे बात करते हैं विशेष हम लोग जैसे कि एनर्जी के ऊपर बात करते हैं तो कई बार होता है कि एनर्जी के बारे में हम सब कुछ जानते हैं यूज़ भी करते हैं लेकिन बात आती है कि उसको यूज़ करते करते उसकी बचत कैसे की जाए और उसको संभाल के कैसे रखा जाए क्योंकि एनर्जी जो है हमारी वो एक एसर्ट है हमारे पास खजाना है लेकिन उसको कैसे यूज़ करना है कैसे इस्तेमाल करना है कैसे इकोनॉमिकली हम ज़्यादा से ज़्यादा उसका यूज़ कर सकते हैं वो सारी बातें हम आज के शो में डिस्कस करेंगे तो आप सभी की तरफ से अमित जी और आशू जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में धन्यवाद थैंक यू अमित जी मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा कि आज का इस आज के इस बागती हुई दौर में जहाँ पर मोबाइल टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ चुका है और उस बीच में हम लोग लोगों को अगर एनर्जी के बारे में बताना चाहेंगे तो किस ढंग से उनको बताएंगे और किस तरह से हम लोग एनर्जी को सेव कर सकते हैं देखिए इसमें जो मेरा मानना है और बहुत से लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा जी दो बड़े एक स्टेटमेंट्स हैं एक तो एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी जनरेटेड बेसिकली मुद्दा जो हमारे देश का और पूरे विश्व का है वो ये है कि जो हमारे हम आजकल विलासिता के साधन यूज़ करते जा रहे हैं उससे हमारी जो एनर्जी की डिमांड है वो बढ़ती जा रही है यदि आप कंपेयर करें और आप ये देखें तो जो हमारे आ, अमेरिका हुए और जो दूसरे आ, जो बहुत ही डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा बिजली का कंज़म्पशन uh, करते हैं एनर्जी का कंज़म्पशन करते हैं और जो दूसरे राष्ट्र हैं जो गरीब राष्ट्र हैं उसके अंदर एनर्जी का कंज़म्पशन कम होता है अब बात ये आती है कि जब वो एनर्जी जनरेशन की बात होती है तो उसमें क्या मुद्दा आता है कि जब आप एनर्जी को जनरेट करते हैं तो एनर्जी जनरेट जनरेशन से कई तरीके के पॉल्यूशन होते हैं और वो हमारी जो हमारा विश्व है इसमें बाउंड्रीज़ तो हैं कंट्रीज़ के डिविजन्स तो हैं कि हमारा भारत देश है ये श्रीलंका है ये पाकिस्तान है ये चाइना है लेकिन हमारा जो पर्यावरण है वो सब कंट्रीज़ का एक है उसके अंदर कोई भी बाउंड्रीज नहीं है क्या होता है कि जब एनर्जी जनरेट होती है तो एनर्जी जनरेशन से पोल्यूशन जनरली जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उसके थ्रू होता है और उसमें उससे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो एक दूषित होता है तो मेरा ये मानना है और बहुत सी जो कंट्रीज़ हैं जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं इंडिया हुआ या छोटे जो राष्ट्र हुए उनको एनर्जी की डिमांड करने के लिए थर्मल पावर स्टेशंस लगाने पड़ते हैं अब थर्मल पावर स्टेशन को लगाने के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत होती है तो उसमें आपको एक मैं सिंपल सा उदाहरण दूं, जैसे मैंने आपको समझाया कि एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी जनरेटेड कैसे मान लीजिए कि हम और आप अपने घर में एक किलोवाट एनर्जी का उपयोग करते हैं अब यदि हम इस एक किलोवाट एनर्जी को पॉइंट टू में कन्वर्ट कर दें मतलब कि एक चौथाई में कर दें तो जो बाकी बची तीन चौथाई एनर्जी है वो चार लोग अन्य यूज़ कर सकते हैं तो मैंने क्या किया कि अपने घर में एक जो मेरे बिजली का जो मैं उपयोग कर रहा था मैंने उसको एक किलोवाट से 0.25 किलोवाट कर दिया और तीन अन्य घरों में रोशनी जनरेट कर दी और इसमें मैंने कोई सरकार का पैसा या किसी विश्व का पैसा खर्च नहीं हुआ अपने अंदर ही हमने एक ऊर्जा संरक्षण का उपयोग कर लिया कैसे छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे घर में हम कर सकते हैं हम बहुत बड़ी बातें नहीं करना चाहेंगे नहीं। क्योंकि हम एक आम आदमी हैं और हम जो कर सकते हैं मैं उसी की तरफ ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा जैसे हम अपने घर में जब जिस जगह की ज़रूरत ना हो वहाँ का स्विच बंद कर दें पंखे व्यर्थ ना चलने दें और रिमोट से हमारे टीवी, कंप्यूटर और अन्य चीज़ों का उपयोग ना करें क्योंकि जब हम रिमोट से उसको स्विच ऑफ तो कर देते हैं लेकिन उसके अंदर एक बिजली जलती रहती है एक मॉस्कीटो रिपेलेंट हम हमारे घर में लगा लेते हैं और अपने कमरे से निकल जाते हैं और वो मॉस्कीटो रिपेलेंट दिल भर चलता रहता है जबकि उसकी उस टाइम आवश्यकता नहीं होती हम बाथरूम में जाते दो मिनट के लिए हैं लेकिन हमारी बाथरूम की लाइट दिन भर जलती रहती है ये छोटी छोटी बातें जब हम जाएँ तभी उसका एग्जॉस्ट फैन चले जब उसमें कोई नहीं है तो उसका एग्जॉस्ट फैन ना चले तो आप यदि ये छोटी छोटी चीज़ों को अपने अंदर ढाल लेंगे और हमारे घर परिवार के सभी सदस्य यदि इन चीज़ों की पालना करने लग जाएंगे तो हम देखेंगे कि हमने पैसा बचाया हमने एनर्जी बचाई और जो हमने पैसा बचाया उससे हम उसको अच्छे संस्थानों में दूसरी जगह यूज़ कर सकते हैं और जो हमने एनर्जी बचाई उस एनर्जी का उपयोग दूसरी जगह हो सकता है आज हम बड़ी विलासिता से जी रहे हैं लेकिन हम यदि किसी गांव में जाएँ तो हम वहाँ देखते हैं कि आज भी हमारी माँ बहनें चूल के अंदर रोटियाँ बनाती हैं जो जो बेटियाँ छोटी हैं जिनकी उम्र पढ़ाई लिखाई खेलने कूदने की है वो लकड़ियाँ बीनने में अपना समय व्यर्थ कर देती हैं तो इस छोटी चीज़ को मैं बहुत बड़ी चीज़ों पर नहीं जाना चाहता क्योंकि एक आम आदमी की समझ वो एक बाहर हो जाती है लेकिन मेरा तो एक आपके रेडियो मधुबन के माध्यम से लोगों को अंदर में ये जागृति लाना चाहता हूँ कि वो अपने आप को सुधारें और अपना जीवन इतना सरल बनाए कि एक सीधी सी कहावत और है कि आपका जीवन जितना सरल होगा उतना आप अपनी बिजली ऊर्जा का बचत करेंगे अब ऊर्जा मीन्स ये केवल बिजली ही नहीं है ऊर्जा कई चीज़ों में जैसे हमारी गैस में है हमारी जो हमारी गाड़ियाँ चलती हैं उसके ऑयल उसके पेट्रोल उसके डीजल संबंधित चीज़ों में हैं और कई चीज़ों में तो मेरा जैसा एक और मैं आपको बताऊँ कि कैसे एक एक आम आदमी होता है वो पैदल भी जा सकता है उसको क्या ज़रूरत है कि वो एक छोटी सी एक किलोमीटर डेढ़ किलोमीटर की जाने के लिए अपने मोटरसाइकिल एवं स्कूटर का ही करे यदि वो इस छोटी चीज़ में एक किलोमीटर जाना है तो अपने व्हीकल का इस्तेमाल ना करें अपने शरीर पैदल चले उससे उसके शरीर में भी हस्तपुष्टता रहेगी उसका दिमाग भी काम करेगा और एनर्जी की बचत भी होगी तो मैं बहुत बड़ी बातों में ना जाके इस आपके रेडियो मधुबन के माध्यम से मेरे श्रोताओं को यही कहना चाहता हूँ कि हम अपनी आदतों में सुधार करें व जीवन को बहुत ही सरल बनाएं और इस देश में और विश्व को ऊर्जा संरक्षण में अपना एक छोटा सा योगदान करें धन्यवाद अमित जी मैं बात जानना चाहूँगा जैसे कि आपकी सारी बातें सुनने के बाद मुझे लगता है कि हमारे जीवन में अगर हम लोग एनर्जी को बचाना चाहते हैं या सेव एनर्जी जैसे आपने बताया है तो वो चीज़ों को करने के लिए शायद हमें अपने आदतों में बदलाव करना बिल्कुण, पड़ेगा बिल्कुण, एक बिल्कुण। तो हमारे आदतों को अगर हम लोग बदलना शुरू कर दे थोड़ा सा इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा खुद से खुद से खुद से करना पड़ेगा बातें कहने जैसी वाली है ही हाँ, नहीं हाँ। क्योंकि ये करने वाली बातें है हाँ। इसको अब हम लोग खुद अगर अपने तरीके से अपने सारी चीजों को चेक कर ले अपने रूम में कितने हम लोग एक डाटा बना ले कि आज मेरा बिल कितना आया है और अगले महीने हम अगर अपने आदतों को बदल कर देखते हैं तो इस महीने में कितना बिल आता है उससे हमको पता चल जाएगा सीधी, सिंपल एक तरीका ये। तरीका ये। अगर इन चीज़ों को हम लोग कर पाते हैं तो शायद हम लोग अच्छा तरह से अच्छी तरह से दूसरों को भी समझा सकते हैं क्योंकि जहाँ तक आपने बताया कि एक दो एग्जाम्पल जो आपने दी है बहुत बार ऐसे होता है कि चलो कर देंगे लेकिन नहीं कर पाते हैं और कभी कभी जैसे ए है फंके हैं सो हैं अभी गर्मी में चालू ही रहना चाहिए ठंडा लगना लग। तो वो सारी जो आदतें हमारी उन सभी को भी थोड़ा सा हमको मैनेज करना आना चाहिए तब जाके हम लोग इन चीज़ों पर काम कर सकेंगे और एक बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि हम लोग समझो आदतों को ना बदले तो फिर और जैसे कि चीज़ों को कैसे बदलें जो बदलने से भी कुछ हो सकता है इसमें बिल्कुल आपने बहुत सही कुछ सही प्रश्न पूछा मेरे से इसके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम हमारे घर में जो पुरानी चीज़ें लगी हुई हैं जो हमारी पुरानी ट्यूबलाइट्स हैं जो हमारे पुराने बल्ब हैं जिनको इनकंडेसेंट बल्ब बोलते थे जी जी और या हम कोई एक नई बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं या कोई नया कार्य करने जा रहे हैं तो मेरा ये निवेदन है कि आप बल्ब जो पुराने 100 वाट के बल्ब हुआ करते थे उनको ना खरीदें उनको ना लगाएं उसकी जगह सी एफ एल लैंप या एल ई डी लैम्प लगाएँ और पंखे जो आपने देखे होंगे हमारे जो घरों में जो हम छोटे थे और हमने देखा था कि हमारे घर में जो पंखे हैं बड़े बड़े हुआ करते थे 150-200 दो वॉट एनर्जी कंज्यूम किया करते थे अब आजकल मार्केट में ऐसे पंखे आ गए हैं जो 35 वाट ही एनर्जी कंज्यूम करते हैं नहीं, नहीं, नहीं। तो यदि हम इन छोटी चीज़ों को जो बहुत ही कम एनर्जी कंज्यूम करती हैं इसी तरीके से हमारी देश की एक ऑर्गेनाइजेशन है ब्यूरो ऑफ़ एनर्जी एफिशिएंसी वो आजकल स्टार रेटेड चीज़ें बनाती है तो स्टार रेटेड में ऐसा है कि एक सिंगल स्टार होता है टू स्टार होता है थ्री स्टार होता है फोर स्टार होता है फाइव स्टार होता है फाइव स्टार चीज़ जिसके ऊपर फाइव स्टार का स्टैम्प लगा रहता है वो ऊर्जा को कम उसमें ऊर्जा की बचत होती है उसको उपयोग करने में तो मेरा ये आपके रेडियो मधुवन के माध्यम से कहना है कि जो भी हम नई चीज़ों की परचेजिंग करें जैसे हमारे रेफ्रिजरेटर जैसे हमारा गीज़र जैसे हमारा पंखा जैसे हमारी ट्यूबलाइट और जैसे हमारे एयर कंडीशनर्स तो वो हम फाइव स्टार रेटेड ही लें और जो इस बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या बड़े हो गए हैं वो अपने यदि ट्रांसफार्मर्स की परचेजिंग करते हैं तो वो फाइव फाइस्ट, फाइव स्टार रेटेड ट्रांसफार्मर्स लें वो यदि मोटर्स की परचेजिंग करते हैं पंप की करते हैं तो वो फाइव स्टार रेटेड लें तो ये जो स्टार रेटिंग है ये ये दर्शाती है कि जो वो वस्तु है उसका वो कम ऊर्जा का उपयोग करती है तो जो लोग अपनी आदतों में सुधार नहीं कर सकते या जो लोग अच्छे रिच फैमिली से हैं जिनके पास अच्छा पैसा है और वो पैसे को के से के माध्यम से अच्छी चीज़ें खरीद के क्योंकि एक आम आदमी ये नहीं कर सकता नहीं। आ, एक आम आदमी की जो रीच होती है वो फाइव स्टार रेटेड से के लिए नहीं हो पाती क्योंकि फाइव स्टार रेटेड मार्केट में थोड़े से प्रीमियम प्राइजिस पे आते हैं ये एक मैं संदेश देना चाहता हूँ चलिए अमित जी बहुत अच्छी बात आपने बताया जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं हाँ। मेडल से प्राइमरी स्टेज पे कि फाइनेंशियली अच्छा है तो वो लोग इस तरह के जो चीज़ें बाज़ार में आई हुई है फास्टैग रेट वाले वो खरीद सकते हैं और जो लोग नहीं अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो लेकिन उसके लिए एक सिंपल तरीका अमित जी ने पहले ही बताया कि हम अपने आदतों में अगर बदलाव ला सकते हैं थोड़ा सा समझदारी से हम अगर थोड़ा अटेंशन दे सकते हैं तो वो भी काम हम लोग कर सकते हैं अपने जो साधन हमारे पास है उन्हीं साधनों को ज़रूरत समय यूज करें और जब जरूरत नहीं है तो पूरी तरह से उसको बंद रखें। यह हम कर सकते हैं और इससे हमारा एनर्जी बचत हो सकता है चलिए बहुत सारी बातें और भी होगी और मैं चाहूंगा कि अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सबके लिए आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मस्कराते रहो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 नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ब्रेक के बाद और हम बात कर रहे थे अमित जी से और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं आशू गुप्ता जी जिनसे हम अभी बात करेंगे और इनका एक नया कॉन्सेप्ट है ग्रीन बिल्डिंग के आ, ग्रीन बिल्डिंग नाम से तो वो ग्रीन बिल्डिंग है क्या और किस तरह से वो चीज़ें आज उसकी डिमांड है और किस तरह से वो आने वाले समय में लोग उन चीज़ों को देखेंगे उन चीज़ों के बारे में समझेंगे वो सारी बातें हम करेंगे आशु गुप्ता जी से आशु गुप्ता जी भी इंडियन एसोसिएशन ऑफ़ एनर्जी मैनेजमेंट प्रोफेशनल में जुड़े हुए हैं काफ़ी समय से हैं और उनको हम सुनेंगे ग्रीन बिल्डिंग है क्या धन्यवाद सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ग्रीन बिल्डिंग जो कॉन्सेप्ट है जी कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है आज हम अपने पुराने किलों में जाते हैं पुराने बिल्डिंगों में जाते हैं जहाँ रोशनदान होते थे चबूतरे होते थे उन बिल्डिंग्स में कभी आपको फील ही नहीं हुआ कि आपको एयर कंडीशनिंग की रिक्वायरमेंट है क्यों रीज उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे कभी ऐसा लगता ही नहीं था कि हमें बहुत ठंडा लगता था अंदर जाके। आज लेकिन बिल्डिंग्स में हमें लगता है कि हमें बहुत एयर कंडीशनिंग चाहिए हमें बिजली का कंजप्शन उसमें बहुत ज़्यादा होता है तो डिफरेंस क्या हुआ है डिफरेंस ये हुआ है पहले कि आप जब दीवारें उठा के देखेंगे आप छतें उठा के देखेंगे कितनी मोटी मोटी होती थी आज आप हवा महल की बात करें आप ताजमहल की बात करें वहाँ पर कभी आज भी एयर कंडिशनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है सो so, ऐसी दीवारें बनना नो no डाउट आज के समय में पॉसिबल नहीं है कि हम आज के दिन में इतनी मोटी दीवारों के लिए हमारे पास जगह नहीं है लेकिन आजकल के आर्किटेक्ट्स और आजकल के डिज़ाइनर जो हम फॉलो कर रहे हैं हम वेस्टर्न कल्चर को बहुत फॉलो कर रहे हैं कि हम ग्लास की बिल्डिंग वहाँ भा, बाहर बनती थी हम यहाँ भी बना रहे हैं लेकिन हम ये फॉलो नहीं कर रहे कि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो बिल्कुल डिफरेंट है और यहाँ का क्लाइमेट बिल्कुल डिफरेंट है तो हमें जो बिल्डिंग्स बनानी है अपने क्लाइमेट के हिसाब से हमारा जो क्लाइमेट कहता है कि हमारे इंडिया के अंदर भी पांच अलग अलग क्लाइमेट हैं जो आज बिल्डिंग हम यहाँ बना रहे हैं सेम बिल्डिंग हम जम्मू में नहीं बना सकते कश्मीर में नहीं बना सकते तो हमें ऐसी बिल्डिंग डिज़ाइन करनी है सबसे पहले जिसमें हमें उसका एनवर उसका उसकी दीवार उसकी छत उसके तरीके से प्रॉपर होनी चाहिए जिससे जो जो हीट है जो सन जो सन से हमें हीट आ रही है वो हीट हमें कम से कम आए और हमारे अंदर का एयर कंडीशनिंग का लोड कम से कम रहे ये रही पहली बात दूसरी बात हमें बिल्डिंग्स के अंदर एनर्जी इफ़िशंसी करना क्यों जरूरी है आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि पूरे ग्लोबल 40 प्रतिशत बिजली कंज्यूम बिल्डिंग्स के अंदर होती है और सारी सरकारें इस वक्त बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं बिल्डिंग एनर्जी इफिशियंसी को लेके क्योंकि हम घरों में इतनी बिजली वेस्ट कर देते हैं अपनी बिल्डिंग्स के अंदर इतनी बिजली वेस्ट कर देते हैं क्योंकि एक बिजली बनाने का मतलब है एक बिजली जनरेशन का मतलब है हमने दो बिज दो, एक, एक बिजली अगर हम बचा लेते हैं तो उसका मीनिंग है हमने दो बिजली बचाया उसका रीज़न यूँ है कि पावर प्लांट जब एक बिजली बनाता है तो उसके इतने ट्रांसमिशन लॉसेस होते हैं वो आते आते आते आते हमारे पास में ट्वेंटी परसेंट पर आता है तो वो हमने अगर अपने घर में ही एक बिजली बचा लिया तो पावर प्लांट को एक बिजली बचाने में कम लगेगा टाइम तो ये बिल्डिंग्स के अंदर बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और आज इंडिया के अंदर ये कॉन्सेप्ट दो में ग्रीन बिल्डिंग का स्टार्ट हुआ था ग्रीन बिल्डिंग बस पुराने हम ब्रह्मांड में जोड़ें तो जिसे कहते थे जल वायु अग्नि पृथ्वी उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें हमें जल को भी संरक्षण करना है इसमें हमें वायु का संरक्षण करना है इसमें हमें एनर्जी का संरक्षण करना है तो ये सारी चीज़ों की सेविंग्स हमें करनी होती है कि वाटर के क्राइसिस बहुत बढ़ रहे हैं एनर्जी के क्राइसिस बहुत बढ़ रहे हैं और इसे हम अपने घर में कभी ध्यान नहीं देते पानी कितना फ्लो आ रहा है एक टैप के अंदर कितना पानी निकलता है लेकिन ये सब चीज़ें हमें बहुत मैटर करती हैं हमें इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और ये बिल्डिंग्स बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं अभी ग्रीन बिल्डिंग से आगे भी इंडिया में बिल्डिंग्स बन चुकी हैं जिनको हम कहते हैं नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग एक ऐसी बिल्डिंग होती है कि जो अपनी बिजली खुद पैदा करके खुद कर रही है और बाकी की बिजली जो बच रही है उसको ग्रिड को दे रही है वापस जो इलेक्ट्रिकल ग्रिड को वापस देती है तो इस तरह की बिल्डिंग्स भी इंडिया में बनने लगी हैं और बहुत बन रही हैं सबसे पहले हम अपना एनर्जी कन्जपशन कम करते हैं और जितना कंजम्प्शन होता है उसको हम सोलर रिन्यूबल एनर्जी के थ्रू सोलर के थ्रू या विंड के थ्रू हम उसको यूटिलाइज करते हैं आशु गुप्ता जी बहुत अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हम लोग बातें सुनने के बाद अच्छा एक खुशी होती है लेकिन मैं चाहूँगा कि प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग जब ग्रीन बिल्डिंग की कॉन्सेप्ट है 2001 में आया 2014 अब चल रहा है तीन साल चार साल का अंतराल हो गया है तो इसमें कोई एग्जाम्पल आप ऐसा सुनाइए जहाँ पर यह ग्रीन बिल्डिंग बना हुआ है बिल्कुल इसका हो रहा है आज दो के बाद में पहली भी जब बिल्डिंग बनी थी दो में आज ग्रीन बिल्डिंग्स इंडिया में तेईस से ज़्यादा इंडिया में रजिस्टर्ड हो चुकी है अगर आप कभी दिल्ली जाएँ तो दिल्ली में एक इंदिरा वरण पर्यावरण निगम है वहाँ पे जीरो एनर्जी बिल्डिंग है जो अपनी वो इज़ अ फाइव स्टार रेटेड बिल्डिंग और अपनी बिजली खुद ही जनरेट करती है और वो बाकी ग्रिड अब बाकी का ग्रिड में को देती है सप्लाई जो बिजली और ज़्यादा जनरेट होने के बाद में और अगर जिस टाइम पे सूरज नहीं होता है उस टाइम पे उस पर बिजली नहीं बन पा रही है उस टाइम पे ग्रिड से वापस ले लेती है फिर जब गर्मी ज़्यादा होती है सूरज रोशनी ज़्यादा आ जाती है वो वापस उसको दे देती है तो इस तरह से हम इसको ज़ीरो एनर्जी बिल्डिंग इंडिया में हमने बनती हुई देखी है और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी ग्रीन बिल्डिंग पर बहुत काम कर रही हैं उसका रीज़न ये है उनकी कॉर्पोरेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनको एनवायरमेंट को सेव करना है इसका रीज़न एक और बहुत महत्वपूर्ण है वो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि एक बिजली खर्च करने का मतलब है 800 ग्राम CO2 आपने ग्लोबल में मिट किया तो आप सोचिए आप एक घर के अंदर एक बिजली हम कितनी बिजली जनरेट बिजली कंज्यूम करते हैं और हम कितना CO2 कार्बन में बेचते हैं और आज, आज आज हम देख रहे हैं जलवायु परिवर्तन उसका रीज़न यही है जलवायु परिवर्तन में कभी ओले हो रहे हैं कभी कुछ हो रहा है कभी हमें नहीं पता होता कि क्या कल का दिन क्या रहेगा तो ये हमें सोचना है हमें एन्वायरमेंट को बचाना है एक और बात मैं पूछना चाहूँगा अशोक गुप्ता जी आपसे कि जैसे हम लोग ग्रीन बिल्डिंग की बात कर रहे हैं तो इसमें अगर कंस्ट्रक्शन करने के पहले इसके बारे में प्लानिंग होनी चाहिए या फिर इसका जो अभी जो वर्तमान समय में हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं माना जो भी बिल्डिंग से बनाते हैं आर्किटेक्ट के द्वारा वगैरह सब कुछ करके तो उसमें और आपका ग्रीन बिल्डिंग में जो इकोनॉमिकली शुरुआत में जो खर्चा आएगा उसमें कुछ डिफरेंस होगा या सेम लगेगा या कोई आम आदमी जैसे कि हमारे आबू रोड में कोई का बिल्डिंग बनाने वाला है उसको अगर ग्रीन बिल्डिंग बनाने का कॉन्सेप्ट पसंद आया तो क्या वो एफर्डेबल है उन चीज़ों को यहाँ बनाने में आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा हमसे ट्रेनिंग में पूछा जाता है कि हम आम आदमी इसको ग्रीन बिल्डिंग को सबसे पहले आप लोगों का ये मिथ मैं निकालना चाहता हूँ लोगों को लगता है ग्रीन बिल्डिंग बहुत महंगी है ग्रीन बिल्डिंग कोई महंगी नहीं होती क्योंकि 2001 में ये बहुत महंगी होती थी क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत महंगी थी उस टाइम हम देखते थे मोबाइल भी बहुत महंगे आते थे टेक्नोलॉजी दिन पर दिन सस्ती होती जा रही है और आज ऐसा हो चुका है कुछ चीज़ें हमारे बायलॉज में आ चुकी हैं कि अगर हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें हमें रेन वाटर हारवेस्टिंग करना है हमें एस प्लांट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना है वाटर को रिसाइकिल करना है तो ऐसी चीज़ें आजकल बायलॉज में आ चुकी हैं तो ग्रीन बिल्डिंग पर आज हम जब प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं हम अपने घरों से छोटे छोटे घरों से बस केवल अवेयरनेस की ज़रूरत है हमने कभी नहीं पूछा हम जब नल लगवाते हैं घर में कभी हम नल वाले से ये नहीं पूछते कि ये कितना फ्लो देता है एक मिनट के अंदर वो पूछना है बस कि एक मिनट के अंदर कितना पानी निकलता है तो आजकल ऐसी कोड है नेशनल बिल्डिंग कोड में ये लिखा हुआ है कि जहाँ पे आपको घरों के नल के लिए इतना पानी वाला फिक्सर्स बहुत जरूरी है उसके अलावा आप एक्स्ट्रा नहीं निकाल सकते पहले हम जो बाथरूम में जाते थे एक बार में पंद्रह लीटर पानी आठ लीटर पानी बह जाता था आजकल ऐसे फिक्सचर्स अवेलेबल हैं ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो केवल चार लीटर पानी में सफिशेंट कर दे तो हम बहुत पानी की सेविंग्स इस तरह से कर सकते हैं केवल अवेयरनेस की ज़रूरत है मैं कहूँगा बाकी बिल्डिंग्स महंगी नहीं हैं आज कॉस्ट अगर हम बात करें क्योंकि आप इसको हम रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें अगर आपकी थोड़ी सी कॉस्ट लगती है तो एक साल दो साल के अंदर आपकी रिकवर हो जाती है ये बात बहुत अच्छी बहुत अच्छी लगी मुझे आशु गुप्ता जी आपका और जाते जाते मैं चाहूँगा कि हम लोग जैसे कि सब बातें तो करते हैं लेकिन एक और कांसेप्ट मेरे मन में आता है कि हम लोग जब आ, सोलार एनर्जी की जब बात करते हैं प्लेट्स की बात करते हैं आ, उससे बिजली बचेगा ऐसा करके हम लोग बोलते हैं लेकिन फिर वही बात आ जाती है घुमा फिरा के या तो फिर उनको कोई ऐसे बड़ी एन हैं वो करते हैं या फिर कोई छोटे व्यक्ति जिसके पास पैसा ज़्यादा वो यूज़ करता है तो इन चीज़ों को कैसे हम लोग कम कर सकते हैं कुछ है आपके पास आइडिया बिल्कुल सर मैं इसमें बोलना चाहूँगा कि हम जरूरी नहीं है कि सोलर के बड़े प्लांट लगाएं आज हमारे घर के बाहर एक लाइट जो लग रही है उस लाइट का कंजप्शन अगर 12 वाट है तो 12 वाट की एक प्लेट लगा के हम काम कर सकते हैं कि वो बाहर बाहर की लाइट का हम यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं हम उसको सोलर से यूटिलाइज़ कर रहे हैं केवल बारह वाट का तो ऐसे छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं जिनको हम यूटिलाइज़ करते हैं हमें ज़रूरी नहीं कि हमें बड़ा प्लान लगा के इन्वेस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत है सर मैं जाते जाते एक मैसेज देना चाहूँगा बहुत ज़रूरी मैसेज है क्योंकि मैं आप सभी से विनती और आप सबसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आज अगर हमने बिजली नहीं बचाई तो हमारे आने वाले बच्चे वाकई बिजली नहीं देख पाएंगे तो आप सबसे रिक्वेस्ट है अपने घर की एक बिजली बहुत कीमत है आज उसकी उसको बचा के रखिए दिन्यवार। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी और अशू जी आप दोनों ने मिलकर एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर जो बातें बताईं और ग्रीन बिल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने हमारे सामने क्लियर किया और मुझे लगता है कि हमारे श्रोतागण जो सुन रहे थे इस कार्यक्रम को उन सभी को एनर्जी के बारे में पूरी तरह से जानकारी मिल गई है और ग्रीन बिल्डिंग क्या है वो भी समझ गए होंगे और सबसे मेन मुद्दा वही है कि फिर से मैं वापस रिपीट करना चाहूँगा आप सभी से कि हम अगर एनर्जी को सेव करना चाहते हैं तो अपनी आदतों में बदलाव लाएँ बस यही एक मेन मकसद है इसी के ज़रिए हम लोग अपना एनर्जी जी को सेव कर सकते हैं दूसरों को एनर्जी दे सकते हैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और फिर से एक बार शुक्रिया कहूंगा अमित जी आशु जी को हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माध्यम 90.4 पॉइंट सुनते रहो मस्कर रहो